श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौदह सीती का ब्रह्म समाज शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के साथ वार्तालाप और आनंद उत्सव मंदिर भगवान श्री रामकृष्ण सीती का ब्राह्मण समाज देखने आए हैं 28 अक्टूबर अठारह ईस्वी शनिवार आश्विन कृष्णा द्वितीय है आज यहां ब्रह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा इसीलिए भगवान श्री राम कृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है दिन के तीन चार बजे का समय है कुछ श्री राम कृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुक्त वेणीमाधोपाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं इसी बगीचे में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है ब्रह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं ब्रह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को आप सेन और भक्तों के साथ जहाज पर चढ़कर कर हवाखोरी को निकले थे क्षेत्री बाइक के पास है कलकत्ते से तीन मील उत्तर दिशा में स्थान निर्जन और मनोहर है ईश्वर उपासना के लिए अत्यंत उपयोगी है बगीचे के मालिक साल में दो बार उत्सव मनाते हैं एक बार शरद काल में और एक बार बसंत में इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीटी के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों को निमंत्रण देते हैं अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराह्ह्न में महापुरुष का आगमन होगा अत उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे उनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेम मय देव दुर्लभ नृत्य दोपहर को बगीचे में आदमी ठसा थस भर गए हैं कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है कितने ही लोग समाज गृह में पहले ही से जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण के आने की बात जो रहे हैं चारों ओर आनंद उमड़ रहा है शरद के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है बाग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छह कर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है सारी प्रकृति मानो मधुर स्वर से गा रही है आज हर्ष शीतल समीर भरते भक्तों के उर्मे है विभू। सभी उत्कंठित हो रहे हैं ऐसे समय श्री राम कृष्ण की गाड़ी आकर समाजगृह के सामने खड़ी हो गई सभी ने उठ महापुरुष का स्वागत किया वे आए हैं सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया समाज गृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है वह जगह आदमियों से भर गई है सामने दालान है वहाँ श्री राम कृष्ण बैठे हैं वहाँ भी लोग जम गए हैं दालान के दोनों ओर दो कमरे हैं वहाँ भी लोग हैं सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक होकर श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक है इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं वहाँ से कुछ दूर पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से लोग टक लगाकर कर महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं दोनों ओर फल और फूलों के पेड़ों की कतार लगी हुई है बीच में रास्ता है सभी पेड़ हवा की झोंकों से धीरे धीरे डोल रहे हैं मानो वे आनंद मग्न हो मस्तक नवाकर उनका स्वागत कर रहे हों श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंद मूर्ति पर जा गिरी जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता तब तक दर्शक वृंदों में से कोई तो हंसता है कोई विषय चर्चा छेड़ता है कोई अकेला या दोस्तों के साथ टहलता है कोई पान खाता है कोई सिगरेट पीता है परंतु पर्दा उठते ही सब लोग बातचीत बंद कर, अनन्य चित्त होकर एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं अथवा एक फूल से दूसरे फूल में मंडराने वाले भौरे कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को छोड़कर मध्य मधु का पान करने के लिए भागे चले आते हैं